यम ब्रह्मा ब्रह्म वरुणेन्द्र रुद्रमुत हु दिव्य वेद ंग पद क्रमोपनिषद गा साम गा ध्या थित न मनसा योगिनो यस्यां गिनो यदो देवाय देवायत नमः वसुदे वसुत दे कंसचाणुमर्दन देवकी परमानंदम कृष्णम कृष्ण वंदे नमा कमल नमा कमलमा कमल पदा नमस्ते कमलेशक्षण यो ब्रह्मण विदा पूर्व जो वै तस्मै प्रशणोती तस्म तग्व हात्मु प्रकाशम मुक्षुर वै शहम प्रपदे <laughs> अनंत सौंदर्य माधुर्शील सौ कुमार सिंधु सर्वस्व सिंधु बलबंधु प्रेम रस पिपासु महानुभाव नियमानुसार थोड़ी देर हरिनाम संकीर्तन कर लीजिए पश्चात अग्रिम विषय प्रारंभ होगा भजोरी बोलिए यादवेंद्र सरकार की अब आप लोग सावधान हो जाए विश्व का प्रत्येक जीव दुखी है तीन प्रकार के तापों से तप्त है आध्यात्मिक आधिभौतिक आधिदैविक ये तीन प्रकार के ताप प्रतिक्षण जीव को दुखमय बनाए हुए हैं इन तीनों में सबसे प्रमुख है आध्यात्मिक ताप आध्यात्मिक ताप भी दो प्रकार का होता है एक शारीरिक एक मानसिक इन दोनों में भी मानसिक आध्यात्मिक ताप सबसे अधिक दुखदाई है शारीरिक आध्यात्मिक ताप तो शरीर की बीमारियां हैं आप जानते ही हैं आज फीवर है तो आज डायरिया है तो आज ये है आज ब्लड प्रेशर पड़ गया आज डायबिटीज हो गया इतनी जटिल शरीर की कृति है कि कोई न कोई पुर्जा गड़बड़ रहता ही है फिर मनुष्य भी असावधान है विषयों का लोलुप है कोई संयम से उसका आहार व्यवहार नहीं रहता इससे सदा प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी रोग से ग्रस्त है और अगर कोई न भी हो करोड़ों में कोई एक ऐसा भी हो तो मानसिक रोग से तो सभी ग्रस्त हैं। चीटी से लेकर स्वर्ग के ब्रह्म लोक तक के शायद जीव जितने भी मायाधीन हैं, शायद दुखी हैं। वो मानसिक रोग क्या है काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष अनेक प्रकार के उसमें तीन प्रमुख है काम क्रोधस तथा लोभस तस्मात एक त्यजेत और इन तीनों में भी प्रमुख है काम हमारी इच्छाएं संसार संबंधी सुख की इच्छाएं सब दुखों की जननी और इन सब दुखों का जो मूल है वो है अज्ञान ना समझी क्या ना समझी हमने अपना स्वरूप भुला दिया अपना स्वरूप मैं कौन हूं बस इतनी सी भूल ने हमारे अनाध काल से अब तक के अनंत जन्म चौरासी लाख में घुमा घुमा कर प्रतिक्षण दुख से युक्त कर दिया छोटी सी गलती अपने आप को हम भूल गए माया ने भुला दिया भयम द्वितीया भी निवेश भगवान से विमुख थे अनाधिकाल से इसलिए माया ने हमको दबोच लिया और क्या किया माया ने एक स्वरूपा बरिका माया हमारे स्वरूप को भुला दिया और संसार में आसक्त कर दिया ये दो काम किया माया ने ये जीव माया का चमत्कार है बस हमने अपने को शरीर मान लिया और फिर शरीर संबंधी सुख के पीछे भाग पड़े बस हो गया सब बनता ढा कितने दिन हो गए अनादिकाल से ब्रह्मा की उम्र भी लिमिटेड है हम उससे बहुत पुराने हैं भगवान हमसे सीनियर नहीं है हमने आपको कई बार बताया है हम भी अज है भगवान भी अज है ये सृष्टि होती है प्रलय होता है फिर सृष्टि होती है अनंत बार ये हमारे सामने हो चुका एक कल्प में ही सृष्टि बदल जाती है ब्रह्मा का एक दिन होता है चार अरब तीस करोड़ चालीस लाख अस्सी हजार वर्ष का इसके बाद ब्रह्मा सो जाता है तो जब ब्रह्मा सोता है तो प्रलय करके सोता है स्वर्ग सा प्रलय हो जाता है इतने ही दिन तक ब्रह्मा सोता रहता है उसके बाद फिर जागता है उस दिन रात के हिसाब से इक्कीस सौ तो दस खरब चालीस अरब वर्ष की उम्र है ब्रह्मा ये संसार जो वर्तमान काल में आप देख रहे हैं ये तो अभी अभी का है एक अरब सतानवे करोड़ उन्तीस लाख उनचास हजार एक सौ आठ वर्ष का ये वर्तमान संसार है दो हजार आठ तक और चार अरब वर्ष बीतने पर प्रणय होगा अभी तो तमाम सतयुग आएगा त्रेता आएगा द्वापर आएगा कल युग आएगा हम इसमें घूमेंगे रहेंगे अगर भगवत प्राप्ति नहीं करेंगे तो, तो अज्ञान के कारण ये सारा दुख अनाधिकाल से हम भोग रहे हैं अनंत बार स्वर्ग गए नरक गए मृत लोक में आए चौरासी लाख में घूमे बड़ी बड़ी सीट पाप प्राप्त की लेकिन आनंद नहीं मिला दुख का अत्यंता भाव नहीं हुआ अत्यंता भाव माने सदा को चला जाए ऐसा नहीं हुआ थोड़ी देर को गया फिर आ गया फिर चला गया फिर आ गया दिन में पचास बार आप लोगों को ऐसा होता है प्यास लगी दुख खाया पानी पिया <laughs> आनंद मिल गया भूख लगी खाना खाया खाना मिल गया आनंद आ गया माँ का प्यार चाहिए बाप का प्यार चाहिए बीबी का प्यार चाहिए पांच मिनट को मिला मम्मी को चिपटाया बड़ा सुख दोबारा कम तेबारा कम चौथी बारह बाय टर्म बात खत्म यही नाटक करते करते अनंत जन्म बीत गए अज्ञान नहीं गया कि ये सब धोखा है ये वैराग्य नहीं हुआ यानी वो टेम्परे वैराग्य स्मशान वैराग्य हुआ थोड़ी देर का फिर वही पर हमने सिर झुकाया तो इन सब दुखों के मूल अज्ञान को मिटाने के लिए वेदों ने कहा एक अज्ञेय नित्य में आत्मसंस्तम परम वेदितम किंच देखो मनुष्यों तमाम सारा ज्ञान मत प्राप्त करो मैं बता रहा हूं बीन तत्व का ज्ञान प्राप्त कर लो भोक्ता भोग्यम प्रेरित रंत मत्वा सर्वम प्रोक्तम त्रिविधम ब्रह्म में तरम और कुछ मत जानो ब्रह्म जीव माया इन तीनों के विषय में बहुत डिटेल में आप लोगों को बताया गया ये जीव जिसको हम भूले हुए हैं ये भगवान की शक्ति है नंबर एक और तटस्थ शक्ति है नंबर दो और भगवान से इस जीव का भेदा भेद संबंध है नंबर तीन बस इतना जान लो बस भगवान की शक्ति है ये तो आपको बताया गया ना भगवान की ये तीन शक्तियां हैं पराशक्ति जीव शक्ति माया शक्ति हम जीव शक्ति है तो शक्ति और शक्तिमान में भेद भी है अभेद भी है इसीलिए वेद में दोनों प्रकार के मंत्र लिखे हुए हैं जीवात्मा और परमात्मा में भेद है यह भी लिखा है और जीवात्मा और परमात्मा में भेद नहीं है ए भी लिखा है इसलिए बहुत से अपने को ज्ञानी मानने वाले आचार्य लोग ऐसे हैं जिन्होंने लिखा है कि भेद नहीं है बस जीव और भगवान एक है और कुछ ने लिखा है कि जीव और भगवान एक नहीं है भेद ही है देखो दोनों ही लगा रहे हैं एक कहता है अभेद ही है एक कहता है भेद ही है ये दोनों भोले हैं और लड़ते हैं बड़ी लड़ाइया हुई हैं सदा से आगे भी होंगी ये लड़ाई का कारण क्या है वो माया ठगिनी जिसने अज्ञान भर रखा है उससे लड़ाई होती है वो रहेगी सदा तो लड़ाई होगी सदा और जो इस लड़ाई से बचना चाहते हैं वो समझ ले कि दोनों बात सही है भेद भी है अभेद भी है शक्ति से शक्तिमान में अभेद है ये तो आप लोग जानते ही हैं, कैसे जानते हैं आग है आग की शक्ति क्या है जलाना प्रकाश करना हाँ तो कोई आग की शक्ति को आग से अलग कर सकता है जलाने को अलग कर दे और फिर आग बची रहे फिर आगे ही नहीं रहेगी शक्ति शक्तिमान से अलग हो ही नहीं सकती तो कुछ विषयों में जीवात्मा और परमात्मा में भेद है जैसे दोनों चेतन है एक वेदमंत्र है बड़ा सुंदर हमारी तो निधि वेद है द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिकषाते तयरन्य पलम स्वाद्यो अभिचाकशी थी श्वेता उपनिषद चौथे अध्याय का छठवा मंत्र ये मंत्र कह रहा है कि दो पर्सनैलिटी है अलग अलग एक ही नहीं है भेद है एक का नाम जीव एक का नाम ब्रह्म लेकिन दोनों की जाति एक है क्या है जाति चेतन है दोनों और जो तीसरी चीज है माया वो चेतन नहीं है वो तो जड़ है जैसे तौलिया तो सा जात्य संबंध है एक जाति और सादेश संबंध भी है एक ही जगह दोनों रहते हैं सर्वस्व चाह हम हृदय गीता पंद्रहवें अध्याय का पंद्रहवा श्लोक सर्वस्व चाह हम हृदय ईश्वर सर्व नाम हृदय तिथति अठारह में अध्याय का एक सठवा श्लोक वेद कहता है ना एक देव सर्वभूते सुगूढ़ा सर्वव्यापी सर्व सर्वभूतांतरात्मा वो सबके हृदय में रहता है एक स्थान पर तो साजात संबंध भी है सादेश संबंध भी है और सखाया सख्य संबंध भी है हमारा सखा है सदा हमारे साथ रहता है संसार में कोई सखा सदा साथ नहीं रह सकता अरे मां बाप कोई साथ नहीं रह सकता सदा सखा तो दूर का रिश्ता होता है और एक बड़ा भारी संबंध है हमारा उससे हम उसी के अंदर रहते हैं या आत्मनितिष्ठा सायुज्य संबंध इसलिए अभेद भी है और भेद तो बहुत सारा है सर्वाजीवे सर्व संस्थे बृहंते अस्मिन हंसो भ्राम्यते ब्रह्मचक्रे पृथ्वात्म प्रेरितारंचमत्वा श्वेता शु तरोपनिषद पहले अध्याय का छठवां मंत्र छठवा जीव माया के अंडर में होकर भ्राम्य चौरासी लाख में घूम रहा है और तीसरा तत्व जो है जीव माया के अतिरिक्त वो पृथक है वो प्रेरक है ये प्रेरज है वो शासक है ये शास्य है वो धारक है ये धारजमान है वो इसका शक्ति दाता है चेतन चेतना जन मनसा न मनुते जक्षुषा न पश्यति य्रोत्रेण न श्रृणोति यद बाचा नृदुतम जन मनसा न मनुते यणे न प्राणी ये उसकी शक्ति पाकर तो वर्क करता है बिचारा वो सर्वशक्तिमान है ये अल्पशक्तिमान है वो सर्वज्ञ है यद्यस्त सर्व ज्ञान मयन तपा मुंडकोपनिषद पहले मुंडक के पहले खंड का नवा मंत्र काल कालो गुणी सर्व विद्या छठवें अध्याय का सोलवा मंत्र श्वेता शरोपनिषद वो सर्वज्ञ सर्वविद है और जीव बिचारा अल्पज्ञ है अपने आप को नहीं जानता और सबसे बड़ा भेद जीव मायाधीन है वो मायाधीश है जीव काल कर्म स्वभाव गुण के आधीन है भगवान काल कर्म स्वभाव गुण का शासक है गवर्नर है जीव अनंत है भगवान एक है जीव चित कण है अनुचित है भगवान विभूचित है सर्व व्यापक है जीव केवल एक शरीर में व्यापक है अणु है बहुत सारा अंतर है देखो जो मैंने आप लोगों को वेद मंत्र बताया था कि ये दोनों एक जगह पर रहते हैं ये तो ये दोनों क्या करते हैं देखिए अंतर क्यों रेख पिपलम स्वादु आत् एक पक्षी यानी जीव कर्म करता है और कर्म का फल भोगता है संसार का सुख दुख भोगता है और दूसरा पक्षी अन्यो अनाशनन, दूसरा पक्षी सुख दुख नहीं भोगता वो कर्म वर्म नहीं करता देखता है नोट करता है बस देखो कितना बड़ा अंतर है वो दुखी नहीं संसार के सुख से वो मतलब नहीं उसको दुख से मतलब नहीं वो अपने आत्मानंद में सदा परिपूर्ण तृप्त है पूर्ण मदह पूर्ण मिदम वृदारण्य को पिषद पांच एक एक तो जीव ब्रह्म में बहुत भेद है और कुछ मामलों में हम भी अनाद है वो भी अनाद है हम भी चेतन है वो भी चेतन है हम दोनों एक जगह रहते हैं बहुत सी बातों में अरे पिता पुत्र का मामला है अमृता पुत्रा बाप बेटे में बहुत सी बातें मिलती है उसी से तो हम पैदा हुए ये तो वायुमानी भूतान जायअे तैतरी उत्तन एक इस विषय में वेदांत ने बड़ा विचार किया है वेदांत वेद व्यास ने बनाया है उनको ये डाउट था कि लोग बहुत लड़ेंगे बाद में वेदों तो का ज्ञान वेद व्यास के सिवा और किसको हो सकता है जो वेद में कम चतुर्विधम एक वेद को चार वेद में विभक्त किया वेद व्यास भगवान के अवतार हैं ये तो शंकराचार्य ने भी मान लिया व्यासो नारायण प्रा उन्होंने क्या लिखा है ध्यान दो अधिकंत भेद निर्देशात दो एक बाईस ब्रह्म सूत्र ब्रह्म बहुत अधिक है दूसरा सूत्र अस्मा तद अनुपत्ति दो एक तेईस जैसे लक्कड़ पत्थर से भगवान की तुलना नहीं हो सकती ऐसे जीव से भी भगवान की बराबरी नहीं हो सकती बहुत भेद है फिर आगे भेद व्यपदेशा एक तीन चार भेद व्यपदेशा च एक एक अठारह भेद व्यपदेशा च एक एक बाईस उभदे नई नधीयते एक दो इक्कीस संभोग प्राप्ति वैशेष्या एक दो आठ स्थित्यदनाभिया तीन छपदेशा वही कुंडलवत तीन दो सत्ताइस अधिकोपदेशात तीन चार आठ इन सब वेदांत सूत्रों में डिटेल में वेद व्यास ने लिखा है कि जीव और ब्रह्म में बहुत भेद है और वेद में वेद में मैं आपको बताऊं एक ही वेद में भेद भी बताया गया अभेद भी बताया गया जैसे छादोग्योपनिषद अभेद मंत्र है उसमें तत्व मसी और भेद है तज जलाति शांत उपासितमसी छदोगपनिषद छठवें प्रपाठक के आठवें खंड का सातवा मंत्र और तजानीति शांत उपासित तीसरे प्रपाठक के चौदहवें खंड का पहला मंत्र तो अभेद में कह रहे हैं तू वही है तत्व आय जीव तू ब्रह्म है और दूसरे मंत्र में कह रहे हैं इति उपासित आय जीव तू उससे पैदा हुआ है उससे जीवित है उसी में लय होगा इसलिए उसकी भक्ति कर करीन चौदह एक छादोग्योपनिषद एक वेद में नंबर दो बृहदारण्य को उपनिषद अहम ब्रह्मास मैं ब्रह्म हूं पहले अध्याय के चौथे ब्राह्मण का दसवा मंत्र ये अभेद है मैं ब्रह्म हूं और इसी उपनिषद ने यथाग्नेस्फुल चरंतीमादात्मन आत्मना सर्वाणी भूतानि बुच्चरंती जैसे बहुत बड़े अग्नि के पुंज से चिनगारियां निकलती रहती हैं, ऐसे ही उस ब्रह्म भगवान से अनंत जीव प्रकट हुए हैं सदा से प्रकट है एक दिन प्रकट नहीं हुए यानी अरे और तो और मैं एक वेद मंत्र में बता दूं दोनों चीजें ऐसा <coughs> आत्मा पृथ पापमा बिजरो विमृत डो बिज सो पिपाशा सत्य कामा सत्य संकल्प छोपनिषद आठवें प्रपाठक के पहले खंड का पांचवा मंत्र इस मंत्र में भगवान के आठ गुण बताए गए हैं आठ पहला अपहत पापमा यानी धर्म अधर्म दोनों भगवान को छू नहीं सकते अन्यत्र धर्माद्यत्राधर्मा ऐसा आयो ये अभेद अपहृत पाप में नो उसको बुढ़ापा नहीं होता सोलह वर्ष के बाद उम्र नहीं होती आगे बढ़ती भी मृत्यु का तो सवाल ही नहीं विषों को सब उसके जीव प्रलय करा दे और हसता रहता उसको भूख नहीं लगती अपिपासा प्यास नहीं लगती अब इसका विरोधी देखो सत्य काम सत्य कामनाओं से युक्त है और सत्य संकल्प सत्य संकल्प से युक्त है जो सोचा वो हो गया सोचता भी है आ? तो क्यों जी ऐसा नहीं आप हो सकता कि जो भगवान को पा लेता है वो तो बराबर हो गया ब्रह्म विद ब्रह्म यू अभवत तुलसीदास तो जी कहते हैं जानत तुम ही तुम ही हुई जाय नारदी कहते भेदा भाव मर त्यो यदा त्यक्त समस्त धर्म मयात्म भूया कल्पते वही 11 उन्तीस चौतीस भागवत भगवत आए कलपते भागवत ब्रह्म भू कल्पते सब शास्त्र वेद कह रहे भगवान हो जाता है हा हो जाता है यह भी ठीक है लेकिन भोगमात्र साम्य लिंगाच्य वेद अभ्यास ने उत्तर दिया एक सूत्र बना दिया इसी के लिए कि वो ज्ञान और आनंद और सत्ता ये सचित आनंद है ना ब्रह्म वो तीनों चीज दे देता है जीव को अपने बराबर जिस आनंद में भगवान सदा से लीन है वही आनंद जीव को दे देते हैं छोटा नहीं और वो ज्ञान भी सदा के लिए दे देते हैं फिर माया का अज्ञान हावी नहीं हो सकता हम मैं को भूल जा, उनको भूल जा सदा पश्चंत सूर्या सुभा गोपाल तापनीय परिषद का सातवां मंत्र अर्थात सदा के लिए अज्ञान गया दुख गया लेकिन जगत व्यापार भरजम चार चार सत्रह चार चार इक्कीस ब्रह्म सूत्र जगत व्यापार बर्जम संसार बनाने का काम संसार की रक्षा करने का काम संसार के प्रदय का काम ये महापुरुषों को भी नहीं देते यानी भगवान को पालेने के बाद भी एक मामले में अंतर बना हुआ है और नंबर दो जो मुक्त हो जाते हैं जी भगवान में लीन हो जाते हा वे भी अपनी पर्सनैलिटी रखते हैं पर्सनैलिटी का अभाव नहीं होता ना सतो विद्यते भाव ना भाव विद्यते सतह सत्य असत नहीं हो सकता अभाव नहीं हो सकता आत्मा की सत्ता है वो सदा रहेगी मुक्तावस्था में भी रहेगी सोष्मे सर्वानु का मान सह ब्रह्मणा विपश्चिता ये द्वैतवादियों का और अद्वैतवादियों के आचार्य शंकराचार्य ने भी कहा मुक्ता अपनी भजन्ते क्यों जी अगर वो लीन हो गया अपनी सत्ता खो चुका तो फिर कैसे निकल के आता है और भक्ति करता है आप कैसे कहते हैं वो सत्ता थी न मुक्ता अपनी मुक्ता अपही ए न उपासन श्रुति भी कह रही है वेद भी कह रहा है इसलिए जीवात्मा परमात्मा दो पर्सनैलिटी सदा है सदा रहेंगी रहेगी अंत्यावस्थित नित्यवात अभिशेषा ब्रह्म सूत्र बना दिया दो दो चौतीस तो इस प्रकार भेदा भेद है आगे चलिए फिर आगे विचार हुआ कि उस ब्रह्म को जान कर ही माया जाएगी उसको पाकर ही आनंद मिलेगा दुख निवृत्ति होगी ये उसको जाना जाए फिर वेदों ने कहा उसे कोई नहीं जान सकता वेद से लेकर रामायण तक आप लोगों को मैंने बताया फिर आपको मैंने कल बताया था ऐसा नहीं है उसको जाना जा सकता है जिस पर वो कृपा कर दे और अपनी शक्ति दे दे यानी अपनी आंख दे दे इस आंख में उनकी आंख मिल जाए अब भगवान को हम देख सकते हैं इस कान में उनके कान इस रसना में उनकी रसना इस त्वचा में उनकी त्वचा इस मन में उनका मन इस बुद्धि में उनकी बुद्धि प्लस हो जाए कृपा से तब हम भगवान का साक्षात्कार कर सकते हैं लेकिन वो भी किसी शर्त पर होगा ऐसे तो नहीं होगा हा शर्त है उस शर्त पर विचार किया जाए वेद में तीन मार्ग हैं कर्म उपासना और ज्ञान एक लाख वेद मंत्रों में 80,000 हजार कर्म कांड की ऋचाए हैं 16,000 उपासना कांड की ऋचाएं हैं 4,000 ज्ञान की ऋचाए हैं इसलिए भागवत ग्रंथ कहता है वेदा ब्रह्मात्म विषया त्रिकाण्ड विषया इमें वेद भगवान का स्वरूप है उसमें तीन कांड है इसलिए वेद व्यास ने कहा ये ग्यारह इक्कीस पैतीस योगास्त्रयो मया प्रोक्ता नाम श्रेयो विधित सया ज्ञान कर्म च भक्ति ग्यारह बीस छ्यास कह रहे हैं भागवत में तीन मार्ग हैं कर्म ज्ञान भक्ति तीनों से भगवान मिल जाते हैं हाँ मिलते होंगे विचार करना पड़ेगा मार्ग तीन ही हो सकते हैं हम सचित आनंद ब्रह्म के अंश हैं ये तीन ही चीजें हमारे पास अब भी है कर्म ज्ञान भक्ति लेकिन वो संसार संबंधी है दिन रात कर्म करते हैं नॉलेज भी रखते हैं बहुत सारी दुनियादारी की और प्रेम भी खूब करते हैं कुत्ते बिल्ली भी जानते हैं प्रेम करना ये तीन चीजें हम करते हैं हमारे तीनों पावर है यही तीन हो सकता है मार्ग भगवान का भी और भगवान के लिए क्या और कोई हम शरीर लाएंगे क्या हम्म अब एक एक पर विचार किया जाए कर्म कर्म किसे कहते हैं कर्म तो हम करते हैं आंख से देखने का कान से सुनने का नासिका से सूंघने का रसना से रस लेने का त्वचा से स्पर्श करने का मन से सोचने का बुद्धि से डिसीजन लेने का बस और समझ लो पैर से चलने का हाथ से पकड़ने इत्याज का यही कर्म तो है ना ये कर्म तो संसार संबंधी है अब भगवान के एरिया वाला कर्म कौन है वो समझो वेद प्रणहितो धर्म अधर्म तद्वि पर जया छठवें स्कंद के पहले अध्याय का चालीसवा श्लोक भागवत जो वेद में कहा गया है ये करो ये करो ये करो उसका नाम धर्म और जो कहा गया ये ना करो ये ना करो ये ना करो उसका नाम अधर्म जैसे वेद ने कहा सत्यम बध धर्म चर सत्य बोलो वर्णाश्रम धर्म का पालन करो ये धर्म है अधर्म क्या है इसका उल्टा सत्या न प्रमदितव्यम धर्मान प्रमदित व्यम झूठ न बोलो पाप न करो इसी को कहते हैं वेद में विधि निषेध विधि माने ये करो ये करो निषेध माने ये ना करो यही धर्म यही अधर्म तो जो वेद में लिखा है उसका नाम धर्म कर्म है हाँ। हा ये अस्सी हजार वेद की रुचाए इनको पढ़ना समझना फिर करना इस कलयुग वाले मनुष्य के लिए <laughs> उसी भागवत में यह भी लिख दिया नहीं अंतो नस्य कर्मकांडस्य चो उद्धव से कह रहे हैं स्वयं श्री कृष्ण भगवान कर्मकांड का अंत नहीं है उद्धव ग्यारहवें स्कंद के सत्ताईसवें अध्याय का छठवा श्लोक और फिर वेदव्यास ने भी कहा भागवत ने उसी भागवत में धर्मन तु साक्षात विदुर प्रणीतम न देवा धर्म को ऋषि मुनि भी नहीं जानते और देवता लोग भी नहीं जानते पालन करना तो बहुत दूर की बात क्यों तो भाई क्या बात है ऐसी धर्म में चलो आगे बढ़ो धर्म संप भी धर्म स्तु पर जया वो पहला श्लोक है छठवें स्कंद के तीसरे अध्याय का उन्नीसवा श्लोक और ये है ग्यारहवें स्कंद के इक्कीसवें अध्याय का पंद्रहवा श्लोक एक राय छह नियम है धर्म में उनका पालन करे तो वो धर्म के पालन करने वाला माना जाएगा कौन है छम जैसे किसी को यज्ञ करना है ये वेद का बताया प्रमुख धर्म है यज्ञ उसमें छे शर्तें हैं पहली किस जगह यज्ञ हो जगे अरे सब जगह भगवान रहता भगवान के रहने से काम नहीं चलेगा ये कर्मकांड है हर जगह यज्ञ नहीं हो सकता और किस समय यज्ञ हो हर समय नहीं हो सकता आज मंगलवार है आज भद्रा है आज ये नक्षत्र है आज ये गड़बड़ है विचार करना पड़ेगा और कर्ता जो यज्ञ कर रहा है उसको विश्वास दृढ़ है कि हम जो आहुति देंगे इंद्र आएगा लेने को एक को भी नहीं है विश्वास पंडित जी ने कहा बोलो स्वाहा ने कहा स्वाहा बस और द्रव्य भी सही होना चाहिए जिस द्रव्य से यज्ञ हो रहा है वो सही कमाई का हो कहीं ब्लैक मार्केट करना हुआ हो, लाया हो कोई सही सही कमाई का हो और विधि भी सही हो और मंत्र भी सही हो मंत्र वेद मंत्र में स्वर होते हैं उदात अनुदात स्वरित अगर एक वेद मंत्र के एक शब्द के एक अक्षर में स्वर गलत हो गया बोलने में बोलने में इह, तो यजमान का नाश हो जाएगा उल्टा हो जाएगा लाभ के बजाय हानि हो जाएगी पतंजलि महाभाष्ट में कहा गया एक स्वर से वर्ण से भी अगर हीन हो गया मिथ्या प्रयुक्त न तमर्थमा सभाग वज्रो यजमानी नस्ती यथेन्द्र शत्रु स्वर तो पराधात ने यज्ञ कराया वृत्तासुर जीते इंद्र हारे मरे इंद्र शत्रुर्वर्धत्व ये मंत्र कायम हुआ अब उदात्त अनुदात का ऋषि मुनियों ने चालाकी का उच्चारण कर दिया उदात आद्युदात करने पर अर्थ था इंद्र का शत्रु बढ़े तत्पुरुष समास समास्योदात का मतलब था बहुबरी समास इंद्र बढ़े <coughs> तो चालाकी किया <की> ऋषियों ने <coughs> और <coughs> अंत्योदात कर दिया तो यज्ञ का फल मिला मारा गया मनु ने यज्ञ की विधि में गलती कर दी मनु हमारे सबसे आधिपुरखे तो उनको पुत्र नहीं हुआ इला नाम की लड़की हुई काशीराज ने यज्ञ किया श्री कृष्ण को मार डालने का विधि में गलती कर दिया श्री कृष्ण ने चालाकी से वही मारा गया हिरण कशपू ने कराया यज्ञ प्रहलाद को मारने का जिसने यज्ञ कराया उसमें गलती हो गई विधि में ओ, उल्टा वही मारा गया एक स्वर की गलती से इतना बड़ा दंड मिलता है इस कलयुग में भला कौन इतना वेदाध्यन इतनी विधि का पालन और इतनी योग्यता वाले विद्वान कहा से लाएगा यज्ञ कराएगा और अगर कोई करा भी ले तो क्या मिलेगा उसका फल भगवान नहीं नहीं नहीं फिर कल बताएंगे बोलिए लाडली लाल की